गीता तत्वचिंतन तथा योग मपससी निश्चल तथा अचल बुद्धि की मीमांसा यहाँ पर भगवान कृष्ण बुद्धि के लिए दो विशेषणों का उपयोग करते हैं निश्चल और अचल बुद्धि के शांत होने में दो प्रकार की बाधाएं हैं एक बाहर की और दूसरी स्वयं अपने भीतर की जब बाहर की बाधा दूर होती है तो बुद्धि निश्चल होती है और जब अपने भीतर की बाधा भी नष्ट हो जाती है तो बुद्धि अचल होती है इंद्रियां और उनके विषय से बाहर की बाधा है और स्मृति भीतर की अपने मन को इंद्रियों और उनके विषयों से तो हटा लिया और इस प्रकार उसे निश्चल कर लिया पर संभव है कोई बात याद आ जाए और वह उसे चलाए मान कर दे जब स्मृति की यह बाधा भी समाप्त होती है तब बुद्धि अचल हो जाती है इसे जो भी समझा जा सकता है जब हम अपने मन की बिखरी हुई वृत्तियों को इंद्रियों एवं उनके विषयों से समेटते हैं तो उसे निश्चलता की अवस्था माना जा सकता है और जब उन समेटी गई वृत्तियों को हम मन के अपने ही ऊपर एकाग्र करते हैं तो उसे अचलता की अवस्था कहा जा सकता है सामान्य रूप से संसार में मनुष्य अपने अभिरुचि के विषय में तो अपने मन को समेट लेता है पर वह अपने चित्त वृत्तियों को अपने मन के ही ऊपर एकाग्र नहीं कर पाता जिसे चित्रकारी में रुचि है वह जब अपनी कला में डूबा होता है तो वह बाह्य विषयों से अपने मन की वृत्तियों को समेटकर अपनी कला पर एकाग्र कर लेता है और उसी प्रकार जिसे संगीत में रुचि है वह अपने मन को अन्य विषयों से समेट संगीत में केंद्रित कर लेता है पर यह योग की वह स्थिति नहीं जिसमें बुद्धि अचल हो जाती है यह बुद्धि की निश्चलता या एकाग्रता की स्थिति है किंतु जिस समय हम अपने चित्त वृत्तियों को बाह्य विषयों से समेटकर स्वयं अपनी बुद्धि के ऊपर एकाग्र करते हैं तो अचलता की स्थिति पैदा होती है जिसके फलस्वरूप हमें योग प्राप्त होता है समाधव हो अचला का यही तात्पर्य है टीकाकारों ने योग शब्द का अर्थ भी कई प्रकार से किया है किसी ने उसका अर्थ भगवान का सानिध्य प्राप्त करना माना है तो किसी ने आत्मदर्शन कोई उसे बुद्धि योग के अर्थ में लेते हैं तो कोई जीवन मुक्ति के रूप में आचार्य शंकर उसका अर्थ विवेक प्रज्ञा समाधि कहते हैं जिसका तात्पर्य होता है कि विवेक बुद्धि रूप समाधि निष्ठा सभी अर्थों का एक ही तात्पर्य ध्वनित होता है हमने यहाँ पर योग की बुद्धि योग के रूप में ग्रहण किया है जो समत्व बुद्धि और निष्काम कर्म योग का ही सूचक है तो इस प्रकार हमने यहाँ पर योग प्राप्ति के उपायों पर विचार किया यह देखा कि जीवन में जब तक पलासा बनी हुई है तब तक जब तक फलाशा बनी हुई है तब तक योग हमसे दूर है शास्त्र ग्रंथों में स्वर्ग आदि के बड़े प्रलोभन दिए गए हैं जिससे लोग अच्छाई के रास्ते चल सकें वहां तरह तरह के कर्मानुष्ठानों की चर्चा है जिनके बल पर स्वर्ग में प्राप्त होने वाले सुख की मात्रा में तारतम्य हुआ करता है इन सब यज्ञ यागादी और कर्मानुष्ठानों की बात पढ़कर व्यक्ति की बुद्धि का चकरा जाना बड़ा स्वाभाविक है उन सब फलों की बातों का सुनना बड़ा आकर्षण मालूम होता है और जब तक वहाँ आकर्षण विद्यमान है मन योग की ओर आकर्षित नहीं हो पाता क्योंकि योग में वैसा कुछ भौतिक आकर्षण तो है नहीं तब प्रश्न उठता है कि मन फिर योग की ओर जाए ही क्यों जिस रूप को आंखें देख कर सुख का अनुभव करती है जिस शब्द को कान सुनकर हर्ष का अनुभव करते हैं जिन विषयों का भोग करते हुए रसना स्पर्श और घाण की इंद्रियाँ प्रत्यक्ष सुख का अनुभव करती है उस रूप उस शब्द उन विषयों को छोड़कर योग की ओर व्यक्ति क्यों आकर्षित हो इसका उत्तर यह कह कर दिया गया है कि योग से अनामय पद प्राप्त होगा जहाँ न क्लेश है न दुख न भय न शोक न दोष न दारिद्र्य इंद्रियों के सुख में क्लेश दुख भय शोक दोष दारिद्र सभी विद्यमान है ऐसा विवेक करते हुए संसार के इंद्रीय सुखों से विरक्त का अनुभव करने के लिए कहा गया जिससे बुद्धि सांसारिक आकर्षण से दलदल को पार कर ले सके जब जीवन में यह निर्वेद आता है तब संसार के समस्त भोग तुच्छ मालूम पड़ते हैं स्वर्गा भी हे लगते हैं कर्मयोग का अभ्यास करते करते इस लोक और वेदोक्त परलोक दोनों के सुखों से वैराग्य होता है और हम योग में अधिष्ठित हो जाते हैं